माँ की बातें सरयू बाला देवी बुधवार चौदह अगस्त 1918 आज जाकर देखा कि माँ डॉक्टर दुर्गापद बाबू की बहन के साथ बातें कर रहे हैं बोर्डिंग की दो महिलाएं तथा ढाका से एक बहू भी आई है सभी माँ को घेर कर बैठी हुई हैं प्रणाम करके मैं बैठ गई डॉक्टर बाबू की बहन कम आयु में ही विधवा हुई है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 कहीं वे मिलने न आ जाए यही सोचकर माँ ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की बाद में उनके चले जाने की बात सुनकर वे लेट गई और मेरी ओर देख कर बोली अब तुम अपना कार्य करो मैं तेल लेकर मालिश करने बैठी माँ ने कहा आहा गिरीश घोष की बहन मुझे बड़ा मानती थी घर में जो खाना आदि बनता मेरे लिए पहले से ही निकाल कर ले आती कितने ही प्रकार की चीज़ें बनवा ब्राह्मण के हाथ से ले आती और बैठे बैठे मुझे खिलाती उसके प्रेम में दिखावा न था बड़े घर की बहू थी रुपये पैसे बहुत थे परंतु उसके संबंधियों ने सब लेकर बर्बाद कर डाला अतुल ने पाँच हजार रुपये लेकर व्यवसाय खोल लिया इसके अतिरिक्त एक वर्ष तक अपने पति की चिकित्सा में भी उसने बहुत रुपये खर्च किए थे अंत में मृत्यु के पूर्व वह मेरे एक मेरे लिए एक सौ लिख गई थी जीवित रहते हाथ में देने में उसे लज्जा आ रही थी कि कैसे केवल एक सौ दूँ देहांत के बाद उसका भाई आकर मुझे सौ रुपये दे गया आहा दुर्गा पूजा के बोधन वाले दिन दोपहर में वह अंतिम बार मुझसे मिलकर गई जब तक यहाँ रही साथ घूमती रही उस बार पूजा के बाद ही हमारे वाराणसी जाने की बात थी इसलिए उस दिन सामान आदि व्यवस्थित करने के लिए मैं इस कमरे से उस कमरे में आती जाती थोड़ी व्यस्त थी जाते समय उसने कहा तो फिर चलती हूँ माँ मैं अन्य मनस्क भाव से बोली ठीक है जाओ कहते ही वह जल्दी से सीढ़ियाँ उतर गई उसके जाते ही लगा यह मैंने क्या कह दिया जाओ ऐसा तो मैं किसी से नहीं कहती आहा वह फिर नहीं आई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 यह सोचकर संध्या के बाद भी काफ़ी देर तक उसे वैसे ही रखा था आज संध्या के बाद जाकर देखा कि माँ लेटी है और राधु उनके पास ही एक अन्य चटाई पर लेटी उनसे कहानी सुनाने को हट कर रही है मुझे देखते ही माँ ने कहा एक कहानी सुनाओ तो बेटी मैं बड़ी मुश्किल में पड़ी माँ के सामने अब कौन सी कहानी सुनाऊँ उसी दिन मैंने मीराबाई की कथा पढ़ी थी वही सुना दिया मेरा की बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला यह पंक्ति बताते ही माँ ने कहा आहा आहा ठीक ही तो है प्रेम भक्ति के बिना नहीं होता परंतु राधे को यह कहानी अधिक पसंद नहीं आई बाद में सरला ने आकर दुयो रानी सुयो रानी की कहानी सुनाई तब वह प्रसन्न हुई सरला को माँ बड़ा मानती है वे इस समय गोलाब माँ की सेवा में लगी है इस कारण थोड़ी देर बाद ही दे चली गई राधु कहने लगी मेरे पाँव में जलन हो रही है इसीलिए मैं थोड़ा सा उसके पाँव दबाने लगी परंतु राधे को मेरा पाँव दबाना पसंद नहीं आया उसने कहा खूब जोर से दबाओ सुनकर माँ बोली ठाकुर मेरा शरीर दबाकर दिखाते हुए कहते इस प्रकार दबाओ इसके बाद माँ ने मुझसे कहा अपना हाथ दो तो बेटी मेरे हाथ बढ़ाती ही माँ उसे दबा दिखाते हुए बोली उसे इस प्रकार दबाओ